अकाउंटेंट करियर के बारे में बातें करेंगे क्योंकि अकाउंटेंट अपने आप में एक बहुत ही सुंदर करियर है जहां पर सभी लोगों का मन होता है कि आप भी इस जगह पर अपनी करियर को बनाएं तो साथियों यहां पर हम लोग जैसे कि एक सीए के बारे में बातें किए थे वैसे ही यहां पर सीए का ही ये एक जो है आ, करियर है जिसमें हम लोग आज बात करने वाले एक अकाउंटेंट के बारे में और राजस्थान के एक छोटे गाँव में रहने वाले रमेश शर्मा जी की अगर मैं बात करूं तो ये आ, इनके पिता जो है एक साधारण किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी लेकिन रमेश शर्मा ने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसीलिए उनको जो है एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ बारहवीं के बाद वो बीकॉम कॉम के स्ट्रीम में गए और वहाँ से उन्होंने सी की तैयारी की कई बार असफलता मिली उनको क्योंकि एक टाइम में करियर को क्रैक करना सीए क्रैक करना मुश्किल होता है लेकिन बार बार प्रयास करने से कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बिल्कुल इसी तरह कई बार प्रयास करने के बाद रमेश शर्मा को आखिरी में सफलता मिली गई और दिन में वो दुकान में अकाउंटेंट का काम करते थे और रात में पढ़ाई करते थे इस तरह से उन्होंने रात दिन एक कर दिया और मेहनत बहुत ज़्यादा की वर्षों की मेहनत के बाद को जो है सी सफलता हासिल हुई और फिर वो धीरे धीरे जो है अपने आ, कुछ जगह पे असिस्ट बनकर असिस्टेंट बनकर काम करते रहे एक बहुत ही अच्छे कंपनी में फाइनेंस धीरे धीरे हेड भी बन गए और फिर हर महीने लाखों की सैलरी के साथ गांव के बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करते रहे तो इस तरह से अपना जो है करियर uh, अच्छा मजबूत बनाने के बाद गांव के बच्चों के लिए उन्होंने पढ़ाई में मदद की और रमेश हमेशा कहते थे कि रेखापाल बनना सिर्फ पैसे गिनना नहीं है अकाउंटेंट बनना सिर्फ पैसे को गिनना नहीं है बल्कि भरोसा का काम है और भरोसा कमाने का काम है इसीलिए एक अच्छे अकाउंटेंट uh, की जो खूबसूरती है वो है लोगों का भरोसा साथियों यहाँ पर जितना ज़्यादा हम लोगों को अपने भरोसे में रखेंगे लोग हम पर भरोसा करेंगे और उनके भरोसे पर हम खरा उतरते हैं तो हम अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ने लगते हैं तो इस तरह से ये विशेष लेखापाल का करियर है जो आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर देता है और समाज में एक सम्मान भी प्राप्त होता है तो आइए साथियों आज हम इसी विषय को लेकर बातें करने वाले हैं और आज के समय में जब हर संस्था व्यापार उद्योग संगठन को पारदर्शिता नियमबद्धता और आर्थिक अनुशासन की आवश्यकता होती है तब अकाउंटेंट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है लेखापाल वो व्यक्ति होता है जो किसी भी संस्था के आय वाय कर टैक्स बजट बैलेंस शीट ऑडिट और, और वित्तीय रिपोर्ट का सही सही लेखा जोखा रखता है एक कुशल लेखपाल न केवल संस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है बल्कि गलतियों और धोखाघड़ी से भी बचाव करता है तो आज हम लोग इसी सम्मानजनक सुरक्षित करियर के बारे में बातें करेंगे आप सबके लिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत प्यारा ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं रेडियो एफएम सुनते रहो नमस्करो हर सुम मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है नैन से नूर छलकता नैन से नूर छलकता मेरी सास को महकाती है तेरिया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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और लेखापाल के बारे में बातें कर रहे हैं साथियों इसमें जो अकाउंटेंट है उसकी मुख्य कार्य प्रणाली इस प्रकार होती है जैसे कि आय और व्यय का लेखा जोखा रखना यानी जो इनकम है हमारा वो कितना आता है और कितना हम उसमें खर्च करते हैं इसका जो हिसाब है वो रखना चाहे वो घर की बात हो बिजनेस की बात हो या फिर किसी संस्था की या फिर सरकारी किसी विभाग की बात हो बिल वाउचर और भुगतान का रिकॉर्ड बनाना बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना टैक्स रिटर्न फाइल करना जीएसटी इनकम टैक्स आदि ऑडिट में सहयोग करना बजट बनाना और खर्च पर नियंत्रण रखना मैनेजमेंट को वित्तीय सलाह देना आज के समय में जब डिजिटल युग में लेखापाल को टैली एक्सेल, एसएपी, जीएसटी पोर्टल इनकम टैक्स पोर्टल जैसे सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सिस्टम की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए जैसे आप अपना अकाउंटिंग जो है बढ़िया कर सकते हैं साथ ही यहां पर आगे ये भी बताना चाहूँगा लेखापाल यानी अकाउंटेंट बनने के लिए कुछ रास्ते उपलब्ध हैं जैसे बारहवीं के बाद आप एक कॉमर्स स्ट्रीम लेकर अकाउंट इकोनॉमिक बिजनेस स्टडीज विषयों का अध्ययन सबसे अच्छा आधार माना गया है और सबसे अच्छा काम इसमें होता है दूसरा यहाँ ग्रेजुएशन के बाद भी बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स बीबीए फाइनेंस बीकॉम ऑनर्स इन सारी स्ट्रीम को आप क्रैक कर सकते हैं तीसरा प्रोफेशनल कोर्सेस भी कर सकते हैं जैसे कि चार्ट अकाउंट हो गया कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया कंपनी सेक्रेटरी जिसको सीएस कहा जाता है अनशिक्ख रूप से और एमकॉम, एमबीए फाइनेंस ये सारी चीज़ें भी आपके लिए मददगार साबित होता है इसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी करते हैं बारहवीं के बाद आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी अगर करते हैं जिसमें टैली प्लस जी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टैक्सीशन कोर्सेस भी होते हैं इन में से कुछ भी अगर आप करके असिस्ट करते हैं तभी आप जो है बहुत अच्छा कमा सकते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी पकड़ मजबूत करके आप कस्टमर भी बना सकते हैं और उन्हें अच्छी सर्विस देने पर आपको जो है अच्छी मुनाफ़ा हो जाता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और आशा करूंगा कि आप सभी को अकाउंट्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही हैं और इन चीज़ों को जब हम ठीक से समझ लेते हैं और समझ के अगर काम करते हैं तो हमारा करियर अच्छा बन जाता है देखिए सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए सीए बनना हमारा लक्ष्य हो अगर नहीं बन पाते उस रास्ते में जो भी आपके जैसे कि मैंने ये बताया डिप्लोमा कोर्सेस ये सारी चीज़ें करते हुए भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप एक अच्छा जो है अपना परिवार चलाने के लिए सफिशिएंट आपको इनकम मिल जाता है तो है ना अच्छी बात तो हमेशा कहा जाता है कि भाई लक्ष्य बड़ा रखो ताकि आप उसके नज़दीक पहुंचकर भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सुनीत आप सुनाए है रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं लेखापाल के करियर विकल्प भी बहुत सारे हैं साथियों मैंने कहा था ना एक बड़ा ऊंचा लक्ष्य रखिए और उसके बाद आप जो है उसके नज़दीक के अनेकों अवसर आपके सामने खुल जाते हैं जैसे कि आप अगर अकाउंटेंट के लिए करियर में अनेक जो अवसर है उसको अगर आप समझ लेते हैं तब भी आपका मन होगा कि हाँ हमें इस और जाना चाहिए एक तो प्राइवेट कंपनियों में बहुत ज़रूरत होती है अकाउंटेंट की दूसरा सरकारी विभागों में भी एक लेखा अधिकारी का बहुत अच्छा पद होता है तीसरा आप बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में भी अपनी जो है जगह बना सकते हैं चौथा यहाँ पर सी ए और ऑडिट फॉर्म्स होते हैं जो बड़ी कंपनी का ही रूप होता है उसमें भी आप अपनी जगह बना सकते हैं पाँचवीं बात जहाँ पर एनजीओ होते हैं ट्रस्ट बने हुए होते हैं बहुत सारे लोग सामाजिक सेवा अर्थ एन जी बनाते हैं और उसमें भी बहुत सारा पैसा आता है और उसको खर्च करना पड़ता है तो इसके लिए भी यहाँ पर एक अच्छे अकाउंटेंट और एक समझदार व्यक्ति की मानवता से भावना से भरपूर सेवा कार्य से समृद्ध व्यक्ति की भी ज़रूरत पड़ती है इसके बाद आता है आप स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जितने भी बड़े संस्थान हैं उसमें भी अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और इसके अलावा आप स्वयं भी खुद एक अपनी कंपनी खोल सकते हैं अकाउंटिंग ऑफिस बना सकते हैं फ्री लांस अकाउंटेंट बनके आप लोगों के काम कर सकते हैं मुझे याद है बचपन में मैं पढ़ाई करते हुए मेडिकल स्टोर में एज ए पार्ट टाइम सीखने के दृष्टिकोण से काम किया करता था तो मेडिकल स्टोर एक छोटा सा काउंटर होता है जहाँ पर आप रेगुलर जो है लोग दवाई लेते हैं और अगर कोई हॉस्पिटल होता है तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा जो है आ, मेडिकल स्टोर होता है तो उसमें भी जो है जब रोज़ का बिजनेस करते हैं और फिर सीए को विशेष रूप से वहाँ पर बुलाया जाता है और वो बंदा आकर छः महीने में साल में तीन तीन महीने में उनके अकाउंट्स बनाते हैं और फिर उनका जो है टैक्स भरा जाता है तो ऐसे भी होता है कि भाई तब मुझे पता चला कि ये एक अकाउंटेंट का काम क्या हो रहा है तो किसी भी बिजनेस में अगर आप एक अवधि से आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो वहाँ पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है तब आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है तो कहने का भाव ये है कि जहाँ भी बिजनेस होता है पैसे का अवक चावक होता है वहाँ पर अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर साथियों अनुभव बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति सीनियर अकाउंटेंट फाइनेंस मैनेजर सी चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर तक बन सकते हैं हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन मेहनत उतना ही करना है दिल से जब आप करते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं पाता एक अच्छा करियर बनाने में साथियों आइए सैलरी की बात करते हैं जैसे कि एक फ्रेशर अकाउंटेंट होता है सैलरी समानता उनकी पंद्रह से शुरू हो जाती है और पच्चीस हर महीने आपको मिल जाता है फिर जैसे जैसे आपकी अनुभव बढ़ता जाता है तो फिर आप मिड लेवल यानी 40 से सत्तर हज़ार प्रति महीना पेमेंट पाते हैं उसके बाद अगर आप बड़े अहदे पर जाते हैं सी ए में तो आपके एक महीने में एक से पाँच लाख तक का पेमेंट शुरू हो जाता है भविष्य की दृष्टि से लेखापाल अकाउंटेंट की करियर हमेशा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि पैसे का हिसाब हर युग में ज़रूरी होता है चाहे किसी भी युग में रहें आप लेकिन हिसाब रखने के लिए लेखापाल का करियर फिक्स है <laughs> तो चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और अभी लेते हैं एक बहुत ही ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुनाए हैं एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कराते रहो बरसा नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन वन जीरो पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएँ करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे हम लोग अकाउंटेंट के बारे में लेखापाल के बारे में और जैसे कि मैंने कहा पेमेंट तो आपको अच्छी मिल जाती है लेकिन इसके साथ में आपके अंदर स्किल्स के साथ साथ वैल्यूज़ भी बहुत ज़रूरी है जैसे कहते हैं आपके अंदर कला भी हो गुणवत्ता भी हो तो गुणवत्ता के बारे में अगर बात करूं तो लेखापाल के लिए ज़रूरी गुणवत्ता एक ये है कि एक सफल लेखापाल बनने के लिए ईमानदारी और नैतिकता गणितीय समझ धैर्य और एकाग्रता नियम कानून की जानकारी समय प्रबंधन गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता ये सारे गुण आपके अंदर निहित होना चाहिए तो इसकी प्रैक्टिस आप करके देखिएगा इन चीज़ों को समय पर जो है ये गुण आपके जीवन में बहुत बड़ा यूनिक काम आता है प्रेरक कहानी की बात करें तो एक और कहानी मुझे याद आता है जहाँ पर ईमानदारी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो आपके जीवन को अकाउंटेंट करियर में बहुत ज़्यादा जंप देता है आपको उन्नति देता है तो यहाँ पर सुनीता वर्मा की बात मुझे याद आती है एक मध्यम वर्गीय परिवार में से थी और उन्होंने बी.कॉम किया और फिर टैली जी कोर्स किया और फिर उसके बाद एक एनजीओ में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू कर दी एक बार ऑडिट के दौरान उन्हें कुछ अनियमितता दिखाई दी दबाव के बावजूद सुनीता ने सच्चाई का साथ दिया और पूरी रिपोर्ट ईमानदारी से तैयार करके बनाया उनकी इस ईमानदारी से संस्था की छवि सुधरी और बाद में उन्हें एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एन में सीनियर अकाउंटेंट की जिम्मेवारी मिली आज सुनीता कई युवाओं को अकाउंटिंग का ट्रेनिंग देती है उनका मानना है कि अकाउंटेंट की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सच्चाई होती है साथियों जब आप उसकी सच्चाई पे खरा उतरते हैं तो आपका जीवन बेहतर बनता है निष्कर्ष यही है साथियों एक अकाउंटेंट एक का करियर उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है जो स्थिरता सम्मान और जिम्मेदारी चाहते हैं ये क्षेत्र मेहनत अनुशासन और ईमानदारी की मांग करता है लेकिन बदले में एक सुरक्षित भविष्य और समाज में भरोसे की पहचान देता है सही शिक्षा निरंतर सीखने की इच्छा और नैतिक मूल्यों के साथ कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंच सकता है यदि आप संख्याओं से दोस्ती कर सकते हैं और जिम्मेवार निभाने का साहस रखते हैं तो लेखापाल का करियर आपके लिए एक उज्जवल रास्ता है अगर आप चाहें तो इसमें धीरे धीरे करके आप अपने करियर को सेट कर सकते हैं शुरू शुरू में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें बारहवीं के बाद जब आप कॉलेज में प्रवेश करते हैं बीकॉम से जरूर ले और बीकॉम करते हुए आप छोटे छोटे फॉर्म में थोड़ा थोड़ा जो है बीच में सैटरडे संडे आप प्रैक्टिकल भी चीज़ों को सीखते जाए करते जाए और मैं चाहूँगा कि आप पैसे के लिए काम मत कीजिए शुरू शुरू में सीखने की वजह से आप जाइए पेमेंट मत लीजिए जब आप पेमेंट नहीं लेंगे तो लोग भी आप पर ईमानदारी से आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बताएँगे और आपका सम्मान भी होगा जब आप पैसे लेंगे तो लोग आपको सिखाएंगे कम है ना और आप पैसे के चक्कर में जो है पढ़ाई पर ध्यान कम देंगे इसीलिए पैसे मत लीजिए आप अपना पढ़ाई करते हुए सीखने की वजह से आप ऑफिस में अपना काम कीजिए उनको हेल्प कीजिए और सीखते जाइए इससे क्या होगा आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में आपकी पढ़ाई में उसका हेल्प मिलेगा और जब पाँच साल आप पूरी तरह से बी पूरा करके डिग्री आपके हाथ में आएगा तो उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे पढ़ाई के साथ साथ अनुभव का सर्टिफिकेट आप अगर लगा देते हैं तो किसी भी कंपनी में आपको जल्दी जो है नौकरी मिल जाती है और आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए और साथ में जो कला के साथ में मैंने कहा गुणवत्ता वो अगर ईमानदारी से आप अपने जीवन में अपनाते हैं ईमानदारी को तो वो आपके लिए चार चांद लगा देता है इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी विद्यार्थी मित्रों को फिर से एक बार अपने करियर के लिए ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ है करते हैं फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सन्ति नह नमस्क राह